और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन अध्याय रूपांतरण परिवर्तन विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में हम पशु प्रवृत्तियों युक्त पशु मानों के दिव्य चेतना और दिव्य करुणा को प्रकाशित करते हुए दिव्य मानव में रूपांतरण की आश्चर्यजनक घटनाएं प्राप्त करते हैं श्री रामकृष्ण की जीवनी का अध्ययन करने वाले लोगों को बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार अभिनेता महापुरुष गिरीश का नाम याद होगा हमारे यौवन में हमें उनसे मिलने तथा उनकी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक समय उन्होंने असैय अवारा भोगलिप्त जीवन व्यतीत किया था लेकिन उनके गुरु श्री रामकृष्ण के संस्पर्श ने उनके जीवन का अद्भुत रूपांतरण कर उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया पार्श्विक प्रवृत्तियों की अवस्था से वे दैवी पवित्रता की अवस्था में परिवर्तित हो गए जहाँ वे प्रतिक्षण दिव्य चेतना का अनुभव करते थे पुरातन काल में भारत में एक युवक रहता था जिसने अपने परिवार के भरण पोषण का और कोई उपाय न पाकर दस्यु वृत्ति को अंग, अंगीकार किया था एक दिन उस काल के महान ऋषि और ब्रह्मक गुरु नारद उस ओर से जा रहे थे और उस डाकू ने उन पर आक्रमण किया उसकी भसना करते हुए नारद ने कहा तुम कहते हो कि ये सारे अपराध तुम अपने परिवार के लिए करते हो लेकिन क्या तुम सोचते हो कि उनमें से कोई भी तुम्हारे द्वारा अब तक संचित महान पापों के कुछ अंश का भागीदार होगा जाकर उनसे पूछो डाकू ने कभी इस पर विचार नहीं किया था और वह इस विषय में सत्य जानना चाहता था अतः नारद को पेड़ से बांध कर, ताकि वे कहीं जान ना सके वह घर गया उसने अपने पिता माता और पत्नी आदि अपने सभी संबंधियों को बताया कि वह किस प्रकार ढाके और हत्या करके जीव को जीविकोपार्जन कर रहा है और पूछा क्या तुम मेरे पापों में भागीदार होगे? लेकिन कोई भी इसके लिए जरा भी तैयार नहीं था उसे जो उत्तर मिला वह था हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है तुम कैसे जीविकोपार्जन करते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं और हम तुम्हारे पाप के भागीदार भी नहीं हो सकते उनके उत्तर से उसे आघात पूछा और उसे चैतन्य हुआ उसे अपने जीवन की व्यर्थता और हानिकारकता का एहसास हुआ और उसमें सत्य के पथ पर अग्रसर होने की महान इच्छा का उदय हुआ शीघ्रता से नारद के पास लौटकर उसने उन्हें बंधन मुक्त किया और उनसे गुरु बनने तथा आध्यात्मिक उपदेश देने का निवेदन किया कहा जाता है कि उसने ध्यान करना सीखा और उस अवस्था में वह प्रायः इतनी देर तक डूबा रहता था कि चीटियों ने एक बल्मीक उसके चारों ओर बना दिया वर्षों बाद जब नारद पुनः उसके पास आए तो पूर्व का दस्यु एक ब्रह्मज्ञ पुरुष बन गया था ये रामायण जिसमें ईश्वरावता राम की जीवनी तथा लीला का वर्णन है कि रचयिता बाल्मीकि थे शताब्दियों बाद संत फ्रांसिस का आसीसी नगर में जन्म हुआ था जे नगर के आमोद प्रिय युवकों के नेता थे तथा उनके मित्र उन्हें आमोदकों का राजा कहते थे लेकिन एक बार एक छोटे से गिरजे में प्रार्थना करते समय उन्होंने उस गिरजे की मरम्मत का आदेश देती एक दैवी वाणी को सुना जिससे उनमें तत्काल एक महान परिवर्तन हो गया उन्होंने प्रार्थना पवित्रता और सेवा के जीवन को चुना लेकिन ऐसा जीवन इतना आसान नहीं था रूपांतरण के तत्काल बाद वे एक पहाड़ी मार्ग से भजन गाते हुए गुजर रहे थे कि उनका सामना डाकुओं के एक दल से हुआ उन्होंने डाकुओं ने पूछा तू तो कौन है संत फ्रांसिस ने उत्तर दिया कि वह महाराजा का दूत है क्रोधित डाकू उसे एक बर्फ़ के गड्ढे में फेंक कर आगे बढ़ गए फ्रांसिस बिना निरुत्साहित हुए उठ खड़े हुए और भगवान का गुणगान करते हुए आगे बढ़ गए उनका आध्यात्मिक परिवर्तन काफ़ी गहरा था तथा उसने उन्हें समग्र कठिनाइयों का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की थी आगे चलकर उन्होंने एक बड़े धर्म संघ की स्थापना की चतुर्थ शताब्दी के महान धर्माचार्य और साधक संत आगस्टिन को यौवन में उन्होंने बहुत कामुक जीवन व्यतीत किया था लेकिन वे शीघ्र ही अपने आप से उग गए और उसके बाद उन्हें आत्मा की पुकार एवं देह की वासनाओं के बीच महान संघर्ष का सामना करना पड़ा आखिरकार वे और अधिक सहन नहीं कर सके एक दिन अश्रुपूर्ण नेत्रों से वे पुकार उठे हे नाथ और कितने दिन और कितने दिन कल छोड़ूंगा कल छोड़ूंगा ऐसा करते करते कितने दिन बीत गए आज ही क्यों न त्यागूँ और अभी ही क्यों नहीं जब वे इस प्रकार ज्ञानालोक के लिए पुकार रहे थे उन्होंने एक वाणी सुनी पुस्तक उठाओ और पढ़ो पुस्तक उठाओ और पढ़ो ऑगस्टिन अपने एक मित्र के पास गए और बाइबिल को खोला पुस्तक शिष्यों के कार्य में खुली और उन्होंने पढ़ा उत्सृंखल आचरण और मदमस्ती में नहीं आवारा गर्दी और भोग में नहीं झगड़ों और ईर्ष्या में शांति नहीं है इसके बदले प्रभु ईसा मसीह पर आश्रित हो और देह को अपनी काम वासनाओं की पूर्ति मत करने दो तत्काल उनमें एक महान परिवर्तन हो गया उनकी काम वासना नष्ट हो गई रंगरेलियाँ करने वाला ऑगस्टिन परिवर्तित होने लगा उन्हें उस दैवी विधान की झलक प्राप्त हुई जो सबका निर्माता है जो था वह सत्य नहीं रहा केवल होना बचा ऐसा होना जो चिरंतन था भूतकाल एक चिरंतन वर्तमान में विलीन हो गया अपने आत्मा के अंतस्तर से अगस्टिन ने प्रार्थना की प्रभु तुम्हारा दर्शन करने में, में मेरी सहायता करो स्वयं को देखने में, में मेरी सहायता करो क्योंकि तुम्हें जानने पर मैं अपने को जान सकता हूँ बाद में एक आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से उसे उनका मन समझने में असमर्थ था वे संघर्ष करते हुए अपने अहंकार के चक्र के परे देखने में समर्थ हुए थे यह एक सच्ची दैवी अनुभूति थे जिसने अगस्टिन को आध्यात्मिक चेतना से उत्पन्न आंतरिक संतुलन युक्त संत और ऋषि बना दिया इस आंतरिक संतुलन का रहस्य आंतरिक जीवन का अध्यात्म चेतना में रूपांतरण तथा अपनी चेतना के केंद्र का अहंकार से परिवर्तित होकर परमात्मा में होना है श्री रामकृष्ण के महान शिष्य स्वामी विवेकानंद में हम इस चेतना के केंद्र के परिवर्तन की घटना को देख पाते हैं पिता के आकस्मिक मृत्यु के बाद युवक नरेंद्र को बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा क्योंकि उनका परिवार विपत्ति में था और उन्हें कोई नौकरी खोज निकालना आवश्यक था वे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली मित्र कहलाने वाले लोगों ने मुँह मोड़ लिया अचानक संसार एकदम बुरा प्रतीत होने लगा किसी दिन परिवार में खाने को कुछ नहीं होता था और जब नरेंद्र के पास पैसे नहीं होते तो वे अपनी माँ को कह देते कि उन्हें कहीं खाने का न्योता है और भूखे रह जाते इन परीक्षाओं की घड़ी में उन्होंने उन्हें संशय हुआ उन्होंने प्रश्न किया क्या सचमुच ईश्वर है और यदि है तो क्या वह दुखी मानव की कातर प्रार्थना सुनता है एक दिन कलकत्ता में अपने घर थके मादे और भग्न हृदय लौटते समय नरेंद्र थकान से अद्भूत हो सड़क के किनारे एक मकान के बरामदे में गिर पड़े अचानक मानो किसी दिव्य शक्ति से उनकी आत्मा के आवरण एक के बाद एक दूर होने लगी ईश्वरीय विधान एवं दुख की विद्यमानता के सह अस्तित्व के विषय में उनके सारे संशय दूर हो गए गहरे आत्मनिरीक्षण के द्वारा वे इन सभी बातों का अर्थ समझ गए शारीरिक थकान दूर हो गई और उनका मन अद्भुत शक्ति और शांति से तरोताजा हो गया पर्चवर्ती काल में विवेकानंद को अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई तथा ए, वे एक महान ब्रह्मज्ञ्य पुरुष बने आंतरिक परिवर्तन का हेतु ये घटनाएं भव्य होने के कारण हमारी कल्पना को प्रभावित करती हैं लेकिन इन रूपांतरों से भिन्न पशु प्रकृति से दैवीय स्थिति लाभ करने वाले लोगों के अनेक साधारण दृष्टांत भी हैं। यह कैसे होता है पुराने व्यक्तित्व में से एक नया व्यक्तित्व उभरता है जो पूर्ण रूपेण नई जाति का स प्रतीत होता है तथा जिसकी पूर्व व्यक्तित्व से बहुत कम समानता दिखाई देती है अवश्य शारीरिक दृष्टि से दोनों का आधार एक ही होता है लेकिन आंतरिक बनावट चेतना पूरी तरह परिवर्तित हो गई होती है ऐसा परिवर्तन कैसे होता है पुरातन युगाचार्य पतंजलि ने एक सूत्र में कहा है निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत है अर्थात तो सत्य और असत्कर्म प्रकृति के परिणाम परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं हैं वरन वे उसकी बाधाओं को दूर कर देने वाली निमित्त मात्र है जैसे किसान जब पानी के बहने में रुकावट डालने वाली मेड़ को तोड़ देता है तो पानी अपने स्वभाव से ही बहने लगता है एक जाति से दूसरी जाति में क्रम विकास इसी तरह होता है इस सूत्र पर टीका करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब कोई किसान खेत में पानी सींचने की इच्छा करता है तब उसे अन्य किसी जगह से पानी लाने की आवश्यकता नहीं होती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 केवल उसके किवाड़ बंद है वह अपना यथार्थ रास्ता नहीं पा रही है यदि कोई इस बाधा को दूर कर सके तो उसकी स्वाभाविक पूर्णता अपने शक्ति के बल से अभिव्यक्त होगी ही और तब मनुष्य अपने भीतर पहले से ही विद्यमान शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जब यह बाधा दूर हो जाती है और प्रकृति को अपनी अप्रतिशत गति प्राप्त हो जाती है तब हम जिन्हें पापी कहते हैं वे भी साधु के रूप में परिणित हो जाते हैं प्रकृति ही हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है कालांतर में वह सभी को वहां ले जाएगी धार्मिक होने के लिए जो कुछ साधनाएं और प्रयत्न हैं वे सब केवल निषेधात्मक कार्य हैं वे केवल बाधा को दूर कर देते हैं और इस प्रकार उस पूर्णता के किवाड़ खोल देते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमारा स्वभाव है प्राचीन योगियों का विकासवाद आज आधुनिक विज्ञान की सोच के प्रकाश में अपेक्षाकृत अच्छी तरह समझ में आ सकेगा फिर भी योगियों की व्याख्या आधुनिक व्याख्या से कहीं अधिक श्रेष्ठ है आधुनिक मत कहता है विकास के दो कारण हैं यौन निर्वाचन सेक्सुअल सिलेक्शन और बलिष्ठ अतिजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ये दो कारण पर्याप्त मालूम नहीं होते मान लो मानव ज्ञान उन्नत हो गया कि शरीर धारण अथवा पति या पत्नी संबंधी प्रतियोगिता उठ गई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 इस अभिव्यक्ति का कारण नहीं है ये सब संघर्ष तो वास्तव में क्षणिक है अनावश्यक है बाह्य व्यापार मात्र है वे सब अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं सारी होड़ बंद हो जाने पर भी जब तक हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमारे भीतर निहित यह पूर्ण स्वभाव हमिक्रमशः उन्नति की ओर अग्रसर करता रहेगा अतः विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि होड़ या प्रतियोगिता उन्नति के लिए आवश्यक है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 जो अज्ञान की अंतिम बाधा को दूर करने में हमारी सहायता करती है ताकि आत्मा अपने समग्र ऐश्वर्य में प्रकाशित हो सके